देवी भागवत तीसरा स्कंध शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह यद्यपि विपक्षी नरेशों से मार्ग का कोना कोना भरा है तब भी निर्भीक होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वे यहाँ स्वयं विराज रही हैं फिर कोई भी भय नहीं है सुदर्शन के ऊपर युक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा तब युवाजीत अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा अरे तुम लोग भय से घबरा क्यों रहे हो राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को मार डालो इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए महाभागों हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए सावधान होकर इस राजकुमार को मार डालने का यत्न कीजिए इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषणों से विभूषित इस कन्या को छीन लिया जाएगा सिंह के भाग को पाने का सियार कैसे अधिकारी हो सकता है इस प्रकार कहकर युद्धाजीत ने सेना एकत्रित की वह क्रोध से तमतमा उठा था शत्रुजीत को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया तुरंत बहुत से तीक्ष मार्ड हृदय पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया युद्धाजीत की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी माल डालने की इच्छा से सुदर्शन पर वह भीषण बाण वर्षा करने लगा सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गए जब इस प्रकार युद्ध होने लगा तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी उन्होंने युधाजीत को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों से विराजमान थी उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ कुछ ही देर में युधाजीत और शत्रुजीत दोनों रस्ते गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई युधाजीत और शत्रुजीत दोनों जब युद्ध में काम आ गए तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ उन दोनों का निधन देख कर के आनंद की सीमा न रही फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहू उनकी स्तुति करने लगे सुबाह बोले जगत के धारण करने वाली देवी को नमस्कार है भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं उन्हें बार बार नमस्कार है कल्याणमयी माता शिवा शांति और विद्या ये सभी तुम्हारे नाम हैं। जीव को मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव है तुम जगत में व्याप्त हो और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है तुम्हें बार बार नमस्कार है भगवती जगन्माता। मैं अपनी बुद्ध से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को नहीं जान पाता निश्चय ही तुम निर्गुण हो और मैं एक सगुण जीव हूँ तुम परमाशक्ति हो भक्तों का संकट टालना तुम्हारा स्वभाव ही है आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया मैं क्या स्तुति करूँ तुम भगवती सरस्वती हो तुम बुद्ध रूप से सबके भीतर विराजमान हो सम्पूर्ण प्राणियों में विद्यमान मति गति बुद्धि और विद्या सब तुम्हारे ही रूप हैं मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूँ जबकि सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्यमान है तुम सर्वव्यापक हो अतः तुम्हारी क्या स्तुति की जाए माता ब्रह्मा विष्णु और महेश ये प्रधान देवता माने जाते हैं ये सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहते हैं फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सके फिर मंदबुद्धि अप्रसिद्ध अवगुणों से ओत प्रोत एक तुक्ष प्राणी कैसे तुम्हारे चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ आहा संत पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती क्योंकि इससे चित्त के विकार दूर ही हो जाते हैं मेरे जामाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं और उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सहित सभी देवता और मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकार हैं माता वे भी तुम्हारे जिस दुर्लभ दर्शन के लिए लालायित रहते हैं दही दर्शन श्रम दम और समाधि से शून्य मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गया भवानी कहाँ मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औषध तुम्हारी झाकी, देवी तुमसे कोई बात छिपी नहीं है सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात है देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है इसी से मुझे भी यह अवसर सुलभ हो गया देवी मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तुमने सुदर्शन की रक्षा कर ली सुदर्शन के वे दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी थे तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए भक्तों पर दया करने वाला तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है देवी विचार करने पर तुम्हारे लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं जान पड़ता क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम करती ही हो अतव इस समय दयालुतावस तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया है भगवती तुमने सेवा सेवापरायण भक्त के यश को अत्यंत उज्ज्वल बनाने के लिए ही यह चरित्र रचा है अन्यथा मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था माता तो अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है भक्तजन तुम्हें असीम पाप और पुण्य से रहित सगुण और निर्गुण बताते हैं समस्त भूमंडल प्रशासन करने वाली देवी निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी कृतकृत्य और सफल जीवन बन गया माता न मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ और न भजन ही आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से मैं इससे पूर्ण परिचित हो गया व्यास जी कहते हैं इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई तब उन्होंने महाराज सुबाहू से कहा सुव्रत वर्मा गो